ता की भाति अपने को विश्व में स्वीकार करने योग्य मानता है हे सोम पोषक देव की भाति तू मन के वेग से यज्ञ में जाने वाले हो अर्थ इंद्र की भाति जो तू बड़े कार्य करता है वह तू सोम हमें घेरने वाले शत्रुओं का संहार करने वाला तू है तू शत्रु के नागरिक किले तोड़ने वाला है घोड़े की भात तू अही नामक शत्रुओं का नाश करने वाला हो हे सोम सब शत्रुओं को नष्ट करने वाला तू है अर्थ अग्नि की भात जो सोम वन में उत्पन्न होता हुआ सरल रीति से नदी के जलो में सामर्थ्यक कार्य करता है युद्ध करने वाला वीर जैसा बड़े शत्रु की पुकार करने का अवसर देता है वैसा छाना जाने वाला सोम रसों की लहरों को प्रेरित करता है अर्थ ये सोम रस मेढ़ी के बालों की छाननी में से छाने जाते हैं जो लोक के कोषों की भांति बादलों से नीचे वृष्ट करते हैं सरल रीति से समुद्र के समीप नदियों की भांति नीचे जाने वाले सोम से निकाले रस कलशों में जाते हैं अर्थ हे सोम बलशाली तू मर्दों के बल की भात रस दे जैसा दिव्य प्रजा नंदनीय होती है जलों की भात युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले इंद्र के समान यज्ञ के योग्य हो अर्थ हे सोम तुज श्रेष्ठ राजा के व्रत हैं उनको हम करते हैं तेरा स्थान बहुत गंभीर है प्रिय मित्र की भात तू शुद्ध है श्रेष्ठ का तू दक्ष रहता है एको नवतम सुक्तम अर्थ उस सोम का रस निकाला जाता है वह मार्गों से चलने वाला है जो लोक से वृष्टि होने की भांति रस निकालता हुआ सोम यज्ञ पात्रों में व्यापता है वह सोम रस अनेक धाराओं से हमारे पास रहे अर्थ यह जलों का राजा अपना निवास स्थान गोदुग्ध करके उसमें रहता है और यज्ञ की सत्य नाव पर आरोहण करता है शीन पक्षी ने लाया सोम रस जलों में मिश्रित होकर बढ़ता है इसका पालन करता जिसका रस निकाले दुलोक से उत्पन्न हुआ सोम का रस यज्ञ करता निकाले अर्थ शत्रु को नष्ट करने वाले मृदु उदक को प्रेरणा करने वाले हरे रंग के प्रकाश करने वाले इस द्युलोक के पालक सोम रस का रस निकालते हैं संग्रामों में शूर हैं प्रथम से ही गौओं के विषय में पूछता है इस सोम के सामर्थ्य से इंद्रदेव सबका संरक्षण करता है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 वे गौएं इस सोम को प्राप्त करती हैं अन्न के साधन से पवित्र करती हैं वे बहुत गौएं चारों ओर से इसे घेरती हैं अर्थ यह सोम दो लोक का आधार है और पृथ्वी का आधार है और सब प्रजाएं इस सोम के हाथ में रही हैं उत्साह बढ़ाने वाले इस सोम की स्तुति की जाती है यह सोम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 कष्टों को सहने वाला विजय प्राप्त करने वाला धनों को पास रखने वाला तीक्ष्ण आयुधों वाला धनुष बाण शीघ्र चलाने वाला युद्धों में शत्रु को जीतने वाला युद्धों में शत्रुओं को पराजित करने वाला यह सोम है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 दिव्य लोगों के भक्षण के लिए यज्ञ में जाता है मरण धर्म रहित यह सोम मानवों अर्थात याजकों द्वारा शुद्ध किया जाता है मेढ़ी के बालों से शुद्ध होकर गौ के दूध एवं जल से मिश्रित होकर सोम यज्ञ में आता है अर्थ इच्छा की तृप्ति करने वाला शब्द करने वाला सोम शुद्ध होता हुआ इस वृष्ट करने वाले इंद्र के लिए अपना तेज दिखाता है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 इस प्रकार शुद्ध होता हुआ तू हमारे लिए पानी दे स्वर्ग गौएं बहुत पुत्र पौत्र दे हमारा स्थान शुभदायक कर हे सोम इन नक्षत्रों को विस्तृत कर और हमारे लिए सूर्य के देखने के लिए दर्शनीय कर विनवतितम सुक्तम अर्थ रस निकाला गया प्रेरित किया गया हरे वर्ण का सोम चांदनी में से देवों की प्रसन्नता के लिए छाना जाता है रथ जैसा शत्रु संहार के लिए प्रेरित किया जाता है शुद्ध किया जाने वाला इंद्र की स्तुति को सुनता है तथा यह सोम अन्नो द्वारा देवों की सेवा करता है